श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग अष्टम अध्याय यौवन के प्रारंभ में रामकुमार जी का कलकत्ते में संस्कृत पाठशाला स्थापन पत्नी परलोक सिधारी किंतु रामकुमार जी के दुख तथा दुर्दिन दूर न हुए विभिन्न प्रकार से आय कम हो जाने के कारण अर्थाभाव से दिनों दिन उनकी सांसारिक अवस्था की अवनति होने लगी लक्ष्मी जिला के धान्य क्षेत्र में पर्याप्त रूप से धान होने पर भी वस्त्रादि तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का अभाव घर में नित्य प्रति बढ़ने लगा इसके अतिरिक्त उनकी वृद्ध माताजी तथा मातृहीन शिशु अक्षय के लिए प्रतिदिन दूध की भी आवश्यकता थी अतः कर्ज लेकर उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाने लगी फलतः ऋण प्रतिदिन बढ़ता गया नाना प्रकार की चिंता से आक्रांत हो विविध उपायों का अवलंबन करने पर भी राम कुमार जी कठिनाइयों का प्रतिरोध करने में समर्थ न हुए अतः बंधुवर्ग के परामर्शानुसार अन्यत्र जाने से आय बढ़ सकती है यह समझकर उसके लिए वे प्रस्तुत होने लगे उनके शोक संतप्त हृदय ने भी इसमें अपनी सानंद सम्मति प्रदान की प्रायः तीस वर्ष तक जिन्हें जीवन संगनी बनाकर वे संसार यात्रा निर्वाह कर रहे थे उनकी स्मृति घर में सर्वत्र विद्यमान रहने के कारण उस घर से दूर जाने पर ही शांति मिलने की संभावना थी इसलिए कलकत्ता या बर्धमान इन दो स्थानों में से कहाँ जाने पर अधिक अर्थागम हो सकता है इस विषय में परामर्श होने लगा अंत में यह निश्चय हुआ कि कलकत्ता जाना ही उचित है शेहर गाँव के महेशचंद्र चट्टोपाध्याय तथा देशरा के रामधन घोष आदि उनके अनेक परिचित व्यक्तियों ने कलकत्ता जाकर अर्थोपार्जन की सुविधा प्राप्त कर अपनी अपनी सांसारिक स्थिति की संतोषजनक उन्नति की है यह बात उनके मित्र वर्ग उनसे कहने लगे साथ ही वे लोग उनकी परीक्षा विद्या बुद्धि तथा चारित्रिक शक्ति में बहुत कुछ हीन है यह कहने में भी वे लोग नहीं चुके अतः पत्नी वियोग के कुछ ही दिन बाद रामेश्वर जी पर घर का भार सौंपकर श्री रामकुमार जी कलकत्ता आ गए और झावापुकुर नामक मोहल्ले में संस्कृत पाठशाला खोलकर वे छात्रों को पढ़ाने लगे रामकुमार जी की पत्नी के निधन से कामारपुर के पारिवारिक जीवन में अनेक परिवर्तन उपस्थित हुआ उस घटना से श्रीमती चंद्रा देवी को बाध्य होकर घर के समस्त कामकाजों का भार पुनः संभालना पड़ा राम जी के पुत्र अक्षय के लालन पालन का दायित्व उसी दिन से उनके कंधों पर आ पड़ा उनके मध्यम पुत्र रामेश्वर जी की पत्नी उन कार्यों में यथासाध्य सहायता करने लगी किंतु उस समय वह नितांत बालिका थी अतः उसे विशेष सहायता मिलने की कोई संभावना नहीं थी इसलिए श्री रघुवीर की सेवा अक्षय का लालन पालन तथा घर की रसोई आदि सब कुछ उन्हें ही करना पड़ता था इन कार्यों को करने में उनका सारा दिन बीत जाता था क्षण भर के लिए भी विश्राम करने का अवकाश नहीं मिलता था अंठावन वर्ष की आयु में घर का सारा भार इस प्रकार अपने ऊपर लेना सुख साध्य न होने पर भी इसे श्री रघुवीर की इच्छा मानकर चंद्रा देवी बिना किसी प्रतिवाद के उन कार्यों को करने लगी दूसरी ओर घर के आय का भार श्री रामेश्वर जी पर पड़ने के कारण अर्थोपार्जन कर कैसे परिवार को सुखी कर सकें इस चिंता में वे निमग्न हुए किंतु कृतविद्य होने पर भी वे कभी धनोपार्जन में विशेष सफल हुए थे ऐसा हमने नहीं सुना है परिवराजक साधु तथा साधकों का दर्शन मिलने पर वे उनके साथ अधिक समय व्यतीत करते थे तथा उनका किसी प्रकार का अभाव दृष्टिगोचर होने पर उसे दूर करने के लिए बौधा अधिक खर्च करने में वे संकुचित नहीं होते थे इसलिए आय बढ़ने पर भी घर का कर्ज चुकाना अथवा घर की स्थिति को विशेष उन्नत बनाना उनके लिए संभव हो न सका गृहस्थ होते हुए भी वे संचयी न बन सके और समय समय पर आय से अधिक खर्च कर श्री रघुवीर किसी प्रकार निभा लेंगे यह सोचकर दिन बिताने लगे छोटे भाई गदाधर को अपने प्राणों से अधिक प्यार करने पर भी उसकी शिक्षा आदि की उन्नति हो रही है या नहीं इस विषय में श्री रामेश्वर जी ने कभी ध्यान नहीं दिया इसका कारण यह था कि एक तो ऐसा करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था साथ ही आर्थिक चिंता के कारण उन्हें विभिन्न स्थानों में आना जाना पड़ता था इसलिए उधर ध्यान देने की उस समय न तो उन्हें इच्छा ही होती थी और न समय ही मिलता था साथ ही इस छोटी आयु में ही उसकी धार्मिक प्रवृत्ति की अद्भुत परिणति देखकर उनकी यह दृढ़ धारणा बन गई थी कि उसका स्वभाव कभी भी उसे सन्मार्ग के सिवाय कुमार्ग की ओर नहीं जाने देगा पड़ोस के नर नारियों का उस पर प्रगाढ़ विश्वास तथा उसे परम आत्मीय समझ उसे प्यार करना देख कर उनके मन में यह धारणा दृढ़ हो गई थी क्योंकि वे यह समझते थे कि विशेष रूप से सत स्वभाव तथा उदार हुए बिना कोई भी व्यक्ति संसार में सब लोगों के हृदय को आकर्षण कर उनकी प्रशंसा का पात्र नहीं बन सकता इसलिए बालक के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना कर उनका हृदय आनंदित हो उठता था और वे सदा निश्चिंत रहते थे अतः राम जी के कलकत्ता जाते समय तेरहवें वर्ष में पदार्पण कर गदाधर एक प्रकार से अभिभावक शून्य हो गया तथा उसका उन्नत स्वभाव उसे जिस ओर प्रेरित करने लगा उधर ही वह अभा अबाध रूप से बढ़ने लगा